जप जी साहेब इको अंकार सतना असंख्य जप असंख्य पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दतार असंख सूर मोह पाक्षार असंख्य मोहन लिवलायता कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावैसाई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जा है जोर असंख गलवड़ हत्या कमा है असंख पापी पाप कर करजा है असंख फिरा है असंख मलेच मल खा खां असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच है विचार वार्या न जावा एक बार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार साधक के समक्ष असंख्य मार्ग किसको चुने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 और अब तो जाल बहुत जटिल हो गया है एक पहेली है जो उल्लस्ति मालूम पड़ती सुलझती मालूम नहीं पड़ती तो नानक कहते हैं क्या करे साधक ये सूत्र उसी संबंध में असंख है असंख्य जप हैं, असंख्य भाव भक्ति असंख्य पूजाएं हैं असंख्य हैं।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 एक ही उपाय दिखाई पड़ता है सीधा सादा, जिसको कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं ट्रायल एंड इरर्स कि खोजो भटको, अनुभव करो ऐसे भटकते खोजते भूल चूक से ठीक मिलेगा लेकिन असंख्य भूल चूकें अगर ट्रायल एंड इरर्स अगर हम इस मार्ग का अनुसरण करें तो शायद हम कभी भी ना पहुंच पाएंगे हमारा जीवन कितना छोटा मार्ग असंख्य एक ज, मार्ग को भी तो पूरे जीवन चल के पूरा नहीं किया जा सकता तो कैसे अनुभव संग्रहित होगा कौन है गुरु कैसे हम समझें कि जिसके पीछे हम चल पड़े हैं उसके पीछे चलने से उपलब्धि होने वाली फिर उलझन और बढ़ जाती है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 और गुरु ग्रंथ साहब है अब जो कि नानक के वक्त में नहीं था एक वेद और संयुक्त हो गया संख्या कम नहीं होती बढ़ती है संख्या बढ़ने के साथ उलझन बढ़ती निर्णय करना असंभव होता जाता है शायद मनुष्यता इसीलिए इतनी नास्तिकता में गिर गई कि निर्णय असंभव हो गया आस्तिक होना करीब करीब असंभव हो गया है क्योंकि कैसे कोई आस्तिक हो फिर इन सब में विवाद है फिर ये एक दूसरे का खंडन करते हैं अगर जैनों से पूछो तो वो कहते हैं वेदों में कुछ भी नहीं बुद्ध से पूछो वे कहते हैं वेद असार है वेद से पूछो वेद कहता है मेरे अतिरिक्त और कहीं कोई सार नहीं और सब भटकाव हिंदुओं से पूछो तो जैन और बौद्ध नास्तिक है इनकी तो बात सुनना ही मत कान बंद कर लेना इनकी बात भी कान में पड़ गई तो भटकाव हो जाएगा हिंदुओं से पूछो तो वे कहते हैं वेद सबसे पुराना शास्त्र है, इसलिए मानने योग्य मुसलमानों से पूछो तो वे कहते हैं कुरान सबसे नया शास्त्र है, इसलिए मानने योग्य क्योंकि परमात्मा जब नया शास्त्र भेजता है तो उस नए शास्त्र के साथ ही पुराने शास्त्र रद्द हो गए नई आज्ञा के साथ पुरानी आज्ञाएं रद्द हो जाती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 जिसके पास ना सुविधा है न समय है न तर्क का जाल है वो कैसे चुने किस मार्ग को पकड़े तो नानक का सुझाव बड़ा कीमती है नानक कहते हैं कि इस असंख्य में भटकने से तो कुछ सारना मिलेगा मैं तो एक ही सूत्र जानता हूं कुदरती कवन कहा विचारू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 मैं अपने निर्णय को हटा दूं। कृष्ण यही अर्जुन को गीता में कहे सर्व धर्मान परितज मामेकम शरणम ब्रज तू तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आचा वो परमात्मा की तरफ से कहा गया वचन है ये भक्त की तरफ से कहा गया वचन है जो नानक कह रहे हैं कि जो तुझे भाई वही भला जो तुझे भाई वही मार्ग जो तेरी चाह है वही सच और अब मैं कोई कसौटी न लाऊंगा तू भटकाए तो मैं समझूंगा यही मार्ग है तू अंधेरे में ले जाए तो समझूंगा यही रोशनी तू दिन को रात कहे तो रात कहूंगा यह कठिनतम है क्योंकि तुम बीच बीच में आते ही रहोगे तुम्हारा मन बीच बीच में कहेगा ही कि यह क्या हो रहा है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 हम कहते हैं कि ठीक है चलो यही ठीक है लेकिन भीतर हम जानते हैं होना कुछ और था जो होना था वो नहीं हुआ हम कुछ कर भी नहीं सकते असहाय हैं नपुंसक हैं शक्तिहीन तो ठीक है कहते हैं कि ठीक तेरी जो मर्जी अगर तुमने नानक का ये वचन असहाय अवस्था में कहा तो तुम अर्थ नहीं समझे संतोष दयनीयता नहीं वो तो परम धन्यता है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 लेकिन तभी जब कुछ भी नहीं कर सकता पहले तो अपने कर्ता के पूरे भाव का उपयोग कर लेता है जब सब तरफ से हार जाता है तब उस छोड़ता है यह छोड़ना छोड़ना ना हुआ तुम अपनी तरफ से कोशिश ही मत करना तुम पहले चरण में ही उस पे छोड़ देना नानक की धारणा परम समर्पण की है वही भक्त की परम साधना है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 जब वो शहर जा रहा था तब उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया उस चम्हार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कम्बल और कपड़े खरीद लिए इस आदमी पर कुछ खाने पीने को भी ना था घर भी ना था छप्पर भी ना था जहां रुक सके तो चम्हारने कब तुम मेरे साथ ही आ जाओ लेकिन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 जैसे ही देवदूत को लेकर घर में चमार पहुंचा पत्नी एकदम पागल हो गई बहुत नाराज हुई बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा चमार ने उससे कहा कि हंसते हो बात क्या है उसने कहा कि जब मैं तीन बार हंस लूंगा तब बता दूंगा देवदूत हंसा पहली बार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 आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं क्योंकि वो जूते बनाता था सम्राटों के जूते वहां बनने लगे धन अपरंपार बरसने लगा एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि ये चमड़ा बहुत कीमती है आसानी से मिलता नहीं कोई भूल चूप नहीं करना जूते ठीक इस तरह के बनने और ध्यान रखना जूते बनाने हैं इस्ली नहीं क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहना के मरघट तक ले जाते चम्हार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना जूते बनाने स्पष्ट आज्ञा और चमड़ा इतना अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे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 कि मुझे माफ कर दे मैंने तुझे मारा पर उसने कहा कि कोई हर्ष नहीं मैं अपना दंड भोग रहा हूं लेकिन वो हंसा आज दोबारा चम्हार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण उसने कहा जब मैं तीन बार हंस लू दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी ना होगी हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा क्योंकि कुछ और ही घटना तय है हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते चाहिए स्लीपर और जूते हम बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते तो देवदूत को लगा कि वो बच्चियां मुझे क्या पता है भविष्य का क्या होने वाला है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 मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से दंड भोग रहा है वे सब सुंदर हैं स्वस्थ हैं उसने पूछा कि क्या हुआ ये बूढ़ी औरत कौन है उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पड़ोसन की लड़कियाँ हैं गरीब औरत थी उसके शरीर में दूध भी ना था उसके पास पैसे लत्ते भी ना थे और तीन बच्चे जुड़वा वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई लेकिन मुझे दया आ गई मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चों को पाल लिया अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीब भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती मां मर गई इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही तीन मालिक हैं। इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है तीसरे बार हंसा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 बिना लिखा चेत धन्यवाद का उसे दे दो वो जो भी हो तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा अच्छा लगे बुरा लगे लोग भला कहें बुरा कहें लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य ये सब चिंता तुम मत करना इसलिए नानक कहते हैं कि मुझे तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है और वो है वारिया ना जावा एक बार जो तू दुभावे साई भलीकार तू सदा सलामती निरंकार तू सदा है तू निरंकार है तू शाश्वत है मैं छोटा हूं लहर की तरह हूं मैं सब तुझे ऊपर छोड़ देता हूं और तूने इतना दिया है और तेरा इतना दान चल रहा है कि मैं हजार बार भी तुझ पर नशावर हो जाऊं तो भी थोड़ा है बस एक ही मेरा सूत्र है जो तुझे भाई वही भला है असंख्य घोर मूर्ख है और असंख्य अंधे हैं असंख्य चोर हैं हरामखोर हैं असंख्य ऐसे हैं जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाकर विदा होते हैं असंख्य गला काटने वाले हैं और हत्या के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कमाते असंख्य पापी पापी करके जीते हैं असंख्य झूठे अपने झूठ में ही डोलते रहते हैं असंख्य असंख्य मलेश मलही को को भोजन बना लिए हैं, निंदक निंदक सिर भारी किए चलते हैं। इस प्रकार नानक नीच का विचार करते हैं और कहते हैं कि तुझ पर एक बार नहीं बार बार निछावर हुआ जाए ऐसा तू है जो तुझे भावे वही बला कर्म है तू सदा सदामत और निरंकार है एक तरफ भले लोगों की साधुओं की संतों की विचारकों की जमात है जिन्होंने विचार कर करके सत्य के, के असंख्य मार्ग खोज निकाले असंख्य मार्गों के कारण सत्य खो गया है दूसरी तरफ उनके विरोध में खड़े बेईमान चोर हत्यारे पापी हैं उन्होंने भी अपने अहंकार की चेष्टा कर करके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 मंजिल की अगर तुम्हारे मन में धारणा बनी रही तो सब ना छोड़ पाओगे आधा आधा छोड़ोगे आधा आधा छोड़ना न छोड़ने से बदतर है वो छोड़ना है ही नहीं नहीं मंजिल मिले या न मिले अब मंजिल ही न रही छोड़ना ही मंजिल है भक्त के लिए समर्पण अंत है उसके पार फिर कुछ भी नहीं बचता फिर वो डुबा दे तो भक्त को लगेगा वो उबार रहा है वो मिटा दे तो भक्त को लगेगा वो बना रहा है वह अंधेरे में पटक दे तो भी भक्त को लगेगा कि महासूर्यों का उदय हुआ है सवाल ये नहीं है कि हम कहां जाते हैं सवाल ये भी नहीं कि हम क्या पाते हैं, सवाल ये है कि हमारी भावदशा क्या है तो नानक की संपूर्ण प्रक्रिया समर्पण की प्रक्रिया है जो तुधु भावे साईं भलीकार तू सदा सलामती निरंकार